देवी भागवत प्रथम स्कंध सूत जी और शौनक जी का संवाद सूत जी कहते हैं मुनिवरों सुनो सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखार बिंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उनका अनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ मत्स्य मार्कंडेय भविष्य भागवत ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त वामन वायु विष्णु वाराह अग्नि नारद पद्म लिंग गरुण कुर्म और स्कन्द इन नामों के 18 पुराण हैं पहला मत्स्य पुराण है जिसमें चौदह हजार श्लोक हैं अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या नौ हज़ार है तत्वदर्शी मुनिगणों ने भविष्य पुराण की श्लोक संख्या साढ़े चौदह हजार गिनी है पुण्य श्री भागवत में अठारह हजार श्लोक हैं ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या दस हज़ार है ब्रह्मांड पुराण में बारह हजार एक सौ श्लोक है अठारह हजार श्लोकों में ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरा हुआ है जी, वामन पुराण में दस हजार तथा वायु पुराण में चौबीस हजार छः सौ श्लोक है विष्णु पुराण और वाराह पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ हैं पहले की श्लोक संख्या तेईस और दूसरे की चौबीस है अग्नि पुराण में सोलह हजार श्लोक हैं नारद पुराण पच्चीस हजार श्लोकों से संपन्न हुआ है पद्म पुराण का विशद वर्णन पचपन हजार श्लोकों में समाप्त हुआ है लिंग पुराण में ग्यारह हजार श्लोक हैं, गरुण पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं उसकी श्लोक संख्या उन्नीस हजार है पुराण में सत्रह हजार श्लोक कहे गए हैं परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या इक्यासी हज़ार है निष्पाप मुनिवरों इस प्रकार पुराणों और उनकी संख्याओं का विशद वर्णन मैं कर चुका अब ऐसे ही उप पुराण भी हैं उन्हें कहता हूँ सुनो उप पुराणों के नाम हैं सनत कुमार पुराण नृसिंह पुराण नारद पुराण शिव पुराण, दुर्वासा पुराण कपिल पुराण मनुपुराण उष्ना पुराण वरुण पुराण कालिका पुराण सांबपुराण नंदी पुराण सौरपुराण परासर पुराण आदित्य पुराण माहेश्वर पुराण भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हें ही उपपुराण कहा है इन पुराणों और उपपुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी ने महाभारत नाम इतिहास का प्रयाणन प्रणयन किया सभी मनमंत्रों के प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए ब्यास जी विधिपूर्वक पुराणों की रचना करते हैं प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप से प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु और मंदबुद्धि होंगे वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुराण में पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं स्त्री शुद्र और अपने कर्म से चित ब्राह्मण वेद सुनने के अनधिकारी माने जाते हैं उनका भी कल्याण हो जाए इसलिए पुराणों की रचना हुई है मुनिवरों इस समय अट्ठाईसवें द्वापर का सातवां मनंतर बीत रहा है इस मनमंत्र के अधिष्ठाता वैवस्पत मनु हैं सत्यवती नंदन व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं इनके समान धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है वे ही इस मनमंत्रर के वेद व्यास हैं फिर 29वें मनमंत्रर में द्रोणी नामक व्यास होंगे आज तक 27 व्यास हो चुके हैं प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संगीता कही गई है